शो टॉक अथा तो भक्ति जिज्ञासा नंबर 26 तीसरा प्रश्न भक्त रोते क्यों है रुदन और ध्यान का क्या संबंध है रोयना तो भक्त और करें क्या छोटे बच्चे क्यों रोते हैं जब उन्हें भूख लगती है, जब प्यास लगती है तब झूले में पड़ा बच्चा क्यों रोता है इसलिए भक्त रोते हैं भक्त इस अस्तित्व को पुकार रहे हैं और इस अस्तित्व के सामने भक्त वैसे ही असहा है हैं जैसे छोटा बच्चा असहा शायद उससे भी ज्यादा असहाय इस विराट को देखते हो इस विराट के सामने हमारी सामर्थ्य क्या है इस अनंत को देखते हो इस अनंत के सामने हम कहा हैं कौन है क्या है हम कण भी तो नहीं इस कण की विसात क्या है यह कण रोएना तो और क्या करे असहाय अवस्था में अंधेरे में जन्मो जन्मों से भटका हुआ भक्त और क्या करे न पिरोते जो रिश्ते गम में दिल के टुकड़े बिखर गए होते यही पुकार यही आंसू तो बांधे हुए हैं न पिरोते जो रिश्ते गम में एक विराग जगत से उठना शुरू होता है और साथ ही एक राग परमात्मा की तरफ उठना शुरू होता है एक ही साथ दोनों बातें घटती जगत व्यर्थ दिखाई पड़ने लगता है और जो सार्थक है उसकी तलाश शुरू होती जो व्यर्थ है वो तो दिखाई पड़ता है जो सार्थक उसका कुछ पता नहीं चलता व्यर्थ हाथ से छूटने लगता है और सार्थक की कोई खबर नहीं एक अंतराल खड़ा हो जाता उसी अंतराल में भक्त रोता है जिसको कल तक जीवन समझा था वो तो जीवन नहीं है ये सिद्ध हो गया धन के पीछे दौड़े और ठीक ठीकरे पाए पद के पीछे दौड़े सिवाय परेशानियों के और कुछ भी ना मिला जिसको संपदा समझा वो विपदा थी जिस दिन ये दिखाई पड़ जाता है उस दिन जगत तो व्यर्थ हो गया जो दिखाई पड़ रहा है वह व्यर्थ हो गया और जो सार्थक होगा वो दिखाई नहीं पड़ रहा है भक्त रोएना तो और क्या करे इस अंतराल में आंसू के सिवा और क्या हो पाए इस अंतराल को आंसू ही जोड़ सकते हैं और सेतु बन सकते हैं जो तेरी वजम से उठा वो इस तरह उठा किसी की आंख में आंसू किसी के दामन में आंसू ही आंसू हो जाएंगे आंख में और दामन में इस जगत की सच्चाई को देखोगे तो और क्या करोगे बड़ी हैरानी मालूम होगी बड़ी विभूचन होगी जो मिल सकता है वो बेकार है और जो बेकार नहीं है उसका पता नहीं ठिकाना नहीं कहां है, है भी या नहीं एक रिक्तता पैदा हो जाती उस रिक्तता में आंसुओं का जन्म है मुझे जब होश आता है तो यह महसूस करता हूं अभी उठकर गए हो तुम तो मेरी आगों से वीरा से फिर भक्त दो कारणों से रोता है एक तो कारण जब संसार व्यर्थ हो जाता है और परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता अब तक जिन वासनाओं के सहारे जी लिए थे वे उखड़ गईं अब तक जिन आशाओं के सहारे जी लिए थे अब उनमें कुछ सार ना रहा हाथ एकदम राख से भर गए इसलिए रोता है फिर एक और दशा भी है जब भक्त को परमात्मा की झलके मिलने लगती लेकिन झलके मिलती हैं और खो जाती मिलती है और खो जाती यह दिखी झलक और गई बिजली की कौंद की तरह फिर और भी रोता है और जान-जान रोता है अब सत्य का स्वाद भी लग गया लेकिन पेट नहीं भरा तो पहले चरण पर भक्त रोता है संसार व्यर्थ हो गया सार्थक की कोई खबर नहीं दूसरे चरण पर भक्त रोता है सार्थक की खबर मिलने लगी मगर मिलन कब होगा जब तक खबर ना मिली थी तब तक तो रोने में इतना बल नहीं था क्योंकि भीतर एक संदेह तो रहेगा ही कि पता नहीं मैं जिसके लिए रो रहा हूं वो है भी या नहीं अब तो दिखाई भी पड़ने लगा कि जिसके लिए मैं रो रहा हूं है और फिर भी हाथ चूक चूक जाते फिर भी मैं बढ़ता हूं बढ़ता हूं और नहीं पहुंच पाता बिजली कौंधी और गई एक झलक मिली और खो गई अब तो स्वाद भी लग गया एक बूंद कंठ में भी उतर गई अब भक्त और रोता है अब रोने में बड़ी गहराई आ जाती है मुझे जब होश आता है तो यह महसूस करता हूं अभी उठकर गए हो तुम मेरे आगों से वीरा से अभी अभी उठ गए तुम मेरी गोद से अभी अभी मेरे हृदय में थे अभी अभी तुम चले गए अभी अभी पास थे अब फिर दूर हो गए फिर अनंत दूरी फिर तुम लापता फिर पता नहीं तुम्हारा मकान कहां कहां तुम्हें खोजू यह भी पता नहीं कैसे यह क्षण को तुम्हारा मिलना हुआ था तुम बिना कुछ सूत्र बताए आए और बिना कुछ सूत्र बताए चले गए ये दूसरी गहराई फिर एक तीसरी अंतिम भक्त के रोने की गहराई है जब भगवान मिल ही जाता है पूरा पूरा मिल जाता है छूटता नहीं तब अनुग्रह में रोता है भक्त तब आह्लाद में रोता है भक्त फिर आह्लाद इतना होता है कि शब्द ओछे मालूम पड़ते हैं सिर्फ आंसू ही कह सकते मगर इन सब आंसुओं के गुणधर्म अलग है पहले रोता है असहाय अवस्था में फिर रोता है स्वाद लग गया अनुभूति की थोड़ी थोड़ी किरण उतरने लगी फिर रोता है अनुभव हो गया अब अनुग्रह में और क्या करें तो तुम भक्त को पहले भी रोते पाओगे बाद में भी रोते पाओगे और इसलिए प्रश्न सार्थक है कि भक्त रोते क्यों और रुदन और ध्यान का क्या संबंध है रुदन और ध्यान का तो कोई संबंध नहीं लेकिन रुदन और प्रार्थना का संबंध जरूर है ये दो अलग मार्ग हैं। ध्यानी नहीं रोता महावीर कभी रोए ऐसी कोई घटना का उल्लेख नहीं या बुद्ध कभी रोए ऐसी घटना का कोई उल्लेख नहीं ज्ञानी नहीं रोता ध्यानी नहीं रोता क्योंकि ध्यानी की सारी प्रक्रिया बुद्धि को निखारने की है इसलिए तो गौतम सिद्धार्थ को हमने बुद्ध कहा उन्होंने बुद्धि को पूरा पूरा निखार लिया वह प्रक्रिया अलग है ध्यान की प्रक्रिया विचार मुक्ति की प्रक्रिया है और भक्ति की प्रक्रिया भाव को जगाने की प्रक्रिया है आंसू मस्तिष्क से नहीं आते आंसू हृदय से आते उनका स्रोत हृदय में इसलिए ध्यानी नहीं रोता उसका सारा काम मस्तिष्क में वहां से आंसू आने का कोई कारण नहीं ध्यानी की आंखें तो आंसुओं से बिल्कुल रिक्त हो जाती लेकिन भक्त रोता है मिररर होती चेतन रोते हैं। सहजो रोती और ये रोने के ये तीन तल हैं प्रार्थना से संबंध है आंसुओं का और ध्यान रखना दुनिया में बहुत थोड़े लोगों ने ध्यान के द्वारा परमात्मा को पाया है अधिक लोगों ने भाव के द्वारा परमात्मा को पाया ध्यान के द्वारा परमात्मा को पाना ऐसी है जैसे कोई सिर के पीछे से हाथ घुमा के ओ कान को पकड़े या नाक को पकड़े लंबी यात्रा है भक्ति सुगम है सीधी यात्रा है नाक पकड़नी तो सीधी नाक पकड़ लो पूरे सिर के पीछे से हाथ को घुमा के लाओगे फिर नाक पकड़ोगे ध्यानी बड़े उपक्रम में लग जाता है भक्त सिर्फ रोता है और पा लेता है भक्त सिर्फ पुकारता है और पा लेता है अगर भक्ति की संभावना हो तो ध्यानी बनने की व्यर्थ झंझट में पड़ना ही मत अगर ऐसा लगे कि मेरे भीतर भाव उठते नहीं संवेदना उठती ही नहीं छूता ही नहीं मेरे हृदय को कुछ तो ही ध्यान की तरफ जाना जिनका हृदय बिल्कुल रेगिस्तान हो गया हो उनके लिए ध्यान का मार्ग जिनके हृदय में अभी थोड़े संभावना हो जल स्रोत बहते हो हरियाली हो फूल खिल सकते हो उन्हें ध्यान तक जाने की कोई भी जरूरत नहीं वो भक्ति में डूब जाएं। आज मलार कहीं तुम छेड़े मेरे नयन भरे आते तुमने आए भरी कि मुझे था झंझा के झोंकों ने घेरा तुम मुस्काये थे कि जुनाही मैं था डूब गया मन मेरा तुम जब मौन हुए थे मैंने सुनेपन का दिल देखा था आज मलार कहीं तुम छेड़े मेरे नैन भरे आते हंसता हूं तो उनकी अंजलि रिक्त नहीं होती कलियों से मुखरित हो पथ उनका सुरभित होगा पंखुरियों से पलको सूख न जाना देखो राग ना उनका रुकने पाए किस मरु को मधुवन करने को आज न जाने वे गाते आज मलार कहीं तुम छेड़े मेरे नैन भरे आते सुनो गौर से सुनो शांत होकर मलार छिड़ी ही हुई है आज मलार कहीं तुम छेड़े मेरे नैन भरे आते भक्त ऐसा कोमल हो जाता है ऐसा नाजुक हो जाता है ऐसा स्तृण हो जाता है कि पक्षी गीत गाता है और भक्त की आंखें भर आती गुलाब की झाड़ी पे फूल खिलता है और भक्त की आंखें भर आती कोयल कुहू कुहू करती है और भक्त रोने लगता है पपीहा पपिया पुकारता है पी को और भक्त डोलने लगता है हवाएं वृक्षों से सरसराती निकलती हैं और भक्त रोने लगता है चांद को देखे कि सूरज को जहां आंख उठाता है वहीं उसकी मलार सुनाई पड़ती आज मलार कहीं तुम छेड़े मेरे नैन भरे आते पल सूख न जाना देखो राग न उनका रुकने पाए भक्तों और भगवान के बीच यही संबंध है भगवान की तरफ से राग छिड़ा है भक्त की तरफ से आंखें आंसुओं से भरी यही सेतु है उस तरफ से राग इस तरफ से आंसुओं से भरी आंखें पलकों सुख ना जाना देखो राग ना उनका रुकने पाए किस मरु को मधुबन करने को आज न जाने वे गाते आज मलार कहीं तुम छेड़े मेरे नैन भरे आते रो रोने में कंजूसी मत करना रोने में क्या लगता है तुम्हारा लेकिन लोगों की आंखें सूख गई लोग तर्क के मरुस्थल हो गए रोने वाला व्यक्ति तो उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ गलत है कुछ पागल है कुछ बुद्धिहीन इस धारणा ने ही लोगों को इस जगत में परमात्मा से वंचित करा दिया है क्योंकि निन्यानवे प्रतिशत लोग हृदय से ही परमात्मा की तरफ जा सकते हैं और हृदय स्वीकार नहीं हृदय अंगीकार नहीं हृदय की भाषा को कोई मानने को तैयार नहीं तुम भी जब रोने लगते हो तो तुम भी सोचते हो कोई देख ना ले अपनी आंख जल्दी से पहुंच लेते हो रोक लेते हो आंसुओं को पी जाते हो कोई देखना ले लोग क्या कहेंगे पहले तो तुम्हें यह सिखाया गया है कि अगर तुम पुरुष हो तो रोना ही मत क्योंकि ये स्तर कृत्य है छोटे छोटे बच्चों को हम कहते हैं कि क्या रो रहा है क्या तू लड़की है तुम जान के चकित होगे गए मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं इस संबंध में उनकी खोजें क्या हैं उनकी खोजें यह है कि अगर आदमी पुरुष भी रोना सीख ले फिर से सीखना पड़ेगा उसे तो दुनिया में बहुत सा पागलपन कम हो जाए पुरुष दो गुने ज्यादा पागल होते हैं स्त्रियों की बजाय तुम्हें पता है और पुरुष दो गुने ज्यादा आत्महत्या करते हैं स्त्रियों की बजाय यह तुम्हें पता है और मनोवैज्ञानिक कहते हैं कारण क्या होगा इतने बड़े भेद का कारण सिर्फ यही है कि स्त्री अभी भी रोना भूल नहीं गई है थोड़ा सा रो लेती रो लेती हल्की हो जाती उसके रोने में कोई बड़ा अध्यात्म नहीं है क्षुद्र बातों में रोती रहती है मगर फिर भी हल्की तो हो ही जाती है कास उसके आंसुओं को ठीक दिशा मिल जाए तो वह हल्की ही ना हो उसे पंख लग जाए पुरुष को रोना सीखना ही पड़ेगा और गलत तुम्हें समझाया गया है किरोना मत तुम पुरुष हो क्योंकि प्रकृति ने भेद नहीं किया जितने आंसुओं की ग्रंथि स्त्री की आंखों में है उतने ही आंसुओं की ग्रंथि पुरुष के आंखों में इसलिए प्रकृति ने तो भेद बिल्कुल नहीं किया है तुम्हारी आंखें उतनी ही रोने को बनी हैं जितनी स्त्री की इस संबंध में कोई भेद नहीं है स्त्री रो लेती तो भार उतर जाता मगर भारी उतारने का काम लिया इतनी महिमापूर्ण घटना से आंसुओं से तो कुछ ज्यादा काम नहीं लिया आंसू तो परमात्मा की तरफ इशारा बन सकते छुद्र के लिए मत रो विराट के लिए रो और कंजूसी मत करो और छिपाओ मत आंसुओं को तुम्हारे पास हृदय है इसमें कुछ अपमान नहीं सम्मान है एक बात ख्याल रखना मस्तिष्क तो आज नहीं कल मशीन के पास भी होगा हो ही गया है कंप्यूटर बन ही गए हैं जो आदमी की बुद्धि से ज्यादा ठीक काम कर रहे हैं एक बात सुनिश्चित है कि मशीन के पास हृदय कभी नहीं होगा हम ऐसी मशीन कभी भी ना बना पाएंगे जो भाव अनुभव कर सके विचार का गणित बिठाने वाली मशीन है तो बन गई तुमसे ज्यादा ठीक से जोड़ घटाना करती तुमसे ज्यादा अच्छी उनकी स्मृति बड़े से बड़ा गणितक जो सवाल घंटों में पूरा करे वो मशीन क्षण में पूरा कर देती इसलिए विचार तो मशीन भी कर सकेगी लेकिन भाव मशीन न कर सकेगी मनुष्य की महिमा उसके भाव में है। उसके भाव के कारण ही वो मनुष्य है इसलिए जितना भावुकता हो उतने तुम ज्यादा मनुष्य हो और भाव ही भाव बह जाए तुम्हारे जीवन में तो प्रार्थना का जन्म हो गया और फिर परमात्मा के सामने न रोगे तो कहां रोगे अगर उस द्वार पर भी न रो सके तो फिर कहां रोगे न रोने का मतलब होता अकड़ मैं और रो परमात्मा के सामने भी अकड़ ले के जाओगे वहां तो छोटे बच्चे हो जाओ मेरे उर की पीर पुरातन तुम न हरोगे कौन हरेगा किसका भार लिए मन भारी जगती में यह बात अजानी कौन अभाव किए मन मनसूना दुनिया की यह मौन कहानी किंतु मुखर हैं जिससे मेरे गायन गायन अक्षर अक्षर मेरे उर की पीर पुरातन तुम न हरोगे कौन हरेगा सर सरिता निर्जर धरती के मेरी प्यास परखने आए देख मुझे प्यासा का प्यासा वे भरमाए वे और छोर नवमंडल घेरे हे पावस के पागल जलधर मेरे अंतर के सागर को तुम न भरोगे कौन भरेगा मेरे उर की पीर पुरातन तुम न हरोगे कौन हरेगा वहां तो रो वहां तो पुकारो और ध्यान रखना आज शायद तुम पीड़ा में पुकारोगे कल तुम्हारी पीड़ा रूपांतरित हो जाएगी और आनंद के अश्रु तुम्हारे भीतर जन्म लेने ले, लगेंगे पीड़ा में पुकार है उपलब्धि में अंत है आंसू दोनों ही तरफ से होंगे पहले इसलिए कि तुम रिक्त हो फिर इसलिए कि तुम भर गए हो बहों आंसुओं में तुम्हारा कलमस ले जाएंगे आंसू तुम्हारी धूल झाड़ देंगे वैज्ञानिक से पूछो कि आंसू का उपयोग क्या है तो वैज्ञानिक कहता है आंख पर धूल न जमने पाए यह आंसू का उपयोग है इसलिए जरा सी ककड़ी चली जाती आंख में तक्षण आंसू आ जाते आंसू का मतलब यह होता है कि आंख पानी बहा रही ताकि ककड़ी बह जाए प्रतिपल तुम्हारी पलक झपती है तुम्हें पता है पलक झपके क्या करती पलक आर्द्र है उसकी आर्द्रता के कारण वो तुम्हारे आंख को पहुंच जाती जैसे गीले कपड़े से कोई चीज पहुंच दी गई हो तो आंख ताजी रहती स्वच्छ रहती धूल नहीं जमने पाती ये तो वैज्ञानिक कहता है बाहर की बात भक्त से भीतर की बात पूछो वो कहता है भीतर की आंख भी धुल जाती है आंसुओं से बाहर की आंख तो धुलती ही है भीतर की आंख जिसको तीसरा नेत्र कहो शिव नेत्र कहो वह भी धुलता है और तुमने भी कई बार अनुभव किया होगा अगर हृदय पूर्वक तुम रो लिए तो पत्थर उतर जाते हैं सिर से कुछ हल्का हो जाता है तुम भार रहित हो जाते हो इस कला को फिर जगाओ तुम्हें भुला दी गई है कला संस्कृति के नाम पर सभ्यता के नाम पर अकड़ तुम्हें सिखा दी गई है काश तुम रो सको तो तुम पिघलना शुरू हो जाओ और पिघलने में ही प्रार्थना है